के सुनत राम यति को बलवानी लाल शेष पर सो पानी अचल करू तनु राणा बालिका सुन कृपा निधान जन्म जन्म तुम आवत कहियादाही जासुनाम बलशंकर काशी दीप सबई सम अविनाशी ममलोचन गोचर सुयावागा की प्रभुअस बनी बनावा सोनयन गोचर गा सुन नित निति कश्रुति गागु जीति पावन मन गौ निरस करे मुनि ध्यान पावि नहीं जानी अति अभिमान बस प्रभु कय साख शरीर यश कवन सठ किस सुर तरु बारू करी बबू रई करुनाथ करु करुणा बिलो करु देव जो भरमाण गे जो निजन्म करम बसता राम पद अनुराग नय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभुल बाण सुर नर नाहपन दासय गद कीजिए चरण दृढ़ प्रीति करे बाल की नन त्याग सुमन माल जिम कंठ के गिरतन जान ही नाग माल न जान ही नाग तिहार अविस्मरण करें कि कृष्णगंधा नगरी के बाहर बाल और सुगरियों का युद्ध हुआ और भगवान राम ने बा मारा बाली के तफान बाण विद्ध होकर के घूम पर गिर पड़ा भगवान राम लक्ष्मण जी भी उसके पास पहुंचे तो उसने देखा कि भगवान हमारे पास आए खड़े हैं तो उनको देख करके उसने फिर साहस किया और गिरे से उठ करके फिर बैठ गया और उसने पहले भगवान के सुंदर स्वरूप को ऊपर से नीचे तो खुद देखा अपने मन को दृढ़ किया भगवान के चरणों में लगाया और अपने हृदय में भी भगवत भाव लाया भगवान के चरणों में प्रेम समर्पण भाव उनकी भक्ति ये सब हृदय में उसने दृढ़ की लेकिन मुख से उसने थोड़े कुछ कठोर वचन कहे तो उसको ये था कि हृदय प्रीत उनके वचन कठोरा कठोर वचन यहाँ तो, कथूर तो तुलसीदास ने कठोर विश्व ही कहा है और स्थान पर दूसरे ग्रंथ तुलसीदास जी के हैं उनमें जैसे विनय पत्रिका आदि है पद हैं उनमें तुलसीदास जी कहते हैं देखो भगवान कैसे उदार हैं कि जो शरण में आता है उसके लिए भगवान शरणागत के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते के और धर्म और कार्य जो है वो तो सभी हैं भ्रात प्रेम भी है और युद्धवीर भी, भी हैं और धर्म की रक्षा करने वाले भी हैं और उदार भी हैं करुणा में भी हैं सुंदर भी हैं लेकिन ये सब बातें सामने आती हैं तो भगवान सर्वोपरि बात रखते हैं शरणागत की रक्षा ये उनकी प्रतिज्ञा सर्वप्रथम प्रतिज्ञा है कि जो शर्ण में आएगा उसकी मैं रक्षा दूँ तो तुलसीदास कहते हैं कि सुग्रीव जो भगवान की शरण में था अब सुग्रीव को भगवान ने शरण में लेकर के तुलसीदास कहते हैं कि सुग्रीव के कारण से भगवान राम ने गालियां सही गाली शब्द का प्रयोग करते बाली ने जो ये कहा कि धर्म हे पेड़ परे गुसाई है हमारे उम्र ही द्वारे की माई है तुलसीदास तो जी कहते हैं कि बाली में भगवान राम को गाली दी आपको शायद उसमें गाली नहीं लगे क्योंकि गाली सुनते सुनते इतने अभ्यस्त हो गए हैं ये साधारण बातों को गाली लगती ही नहीं <laughs> <laughs> लेकिन तुलसीदास जी कहते हुए बालू ने भगवान को गाली दी ये भगवान भी शरणागत का जो है हो वह उनका जो है हो प्रतिज्ञाएं जो है ध्यान में रखने की है बहुत बड़ी है मानो अगर शरणागत भगवान न हो शर्ण में आने वाले की रक्षा करने वाले न हो तो भक्त तो लोग संकयी करते रहे है? उनके शरण किस बल पर जाएं कि भगवान के शरण जाएं पता नहीं वो हमारी रक्षा करें ना करें रक्षा शर्ण में ले कि न बहुत तो अपराध किए हैं बहुत पाप किए हैं में जाएंगे तो पता नहीं वो हमको स्वीकार करेंगे न करेंगे लेकिन भगवान का सिद्धांत ये है कि अच्छे से दुराचार हो भजितो मन में भाव, मनन्व साधु सम्मा क्या अगर भगवान के भजन करने लगा उनकी तरफ ध्यान होगा चाहे इतना दुष्ट रहा हो चाहे तरह पापी रहा हो लेकिन भगवान की शरण में गया तो भगवान कहते हैं कुछ के जन्म कोटे अविनाश हो तब भगवान के शरण में जाते ही करोड़ों जन के पाप हैं उन सबको भगवान नष्ट कर देते और उसको शरण में स्वीकार कर लेते हैं इसलिए भगवान के शरण के जाने में अपने आप को कभी भी पापी दुर्बल हीन अपराधी कुछ मानने की जरूरत नहीं पूरे साहस के साथ पूरे भरोसे के साथ भगवान के शरण में जा सकते हैं भगवान राम को उसने बाल में देखा तो उनके दर्शन किए और कुछ कठोर वचन कहे और भगवान उन कठोर वचनों का भी समाधान किया बाली से बताया कि हमने तुमको क्यों मारा उसमें दो तीन कारण बता दिए एक तो अधर्म का वो कि तुमने जो है वो सुग्रीव की छोटे भाई की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना दिया दूसरा कारण ये कि तुम्हारा इतना अभिमान कि तुमने अपनी पत्नी की भी बात को नहीं मानी दूसरा कारण तुम्हारे विनाश का तुम्हारा यह अभिमान है और तीसरी बात यह कि तुमने ये नहीं देखा कि सुग्रीव हमारी शरण में है तो <determines> इसलिए तुम सुग्रीव का अपराध कर रहे हो उसे मारने को तैयार हो तो इसके माने तुम मेरा विरोध कर रहे हो इसलिए मैं अपने शरण में आए व्यक्ति के विरोध को अपना ही विरोध मानता विरोध ही मानता एक स्थान तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान का विरोध करता है उसको तो भगवान उसे बैर नहीं मानते लेकिन अगर भक्त का अपराध करता है उससे विरोध करता है तो भगवान नाराज होते हैं अब देखो ये भी शरणागत की ही लक्षण का एक बात है उसी के अंतर्गत ये बात आती है आप भगवान को चांदित गालियां दो भगवान कभी नाराज नहीं लेकिन भगवान के किसी भक्त का अपराध करके देखो और फिर परिस्थिति क्या आती है कैसे बोलता है भगवान कैसे दंड लेता है ये आपको देखने को मिलेगा उसको ये जो समझा दिया भगवान राम ने उसको तो वो जो बाल इच्छुक हो गया और उसको समझ में आ गया कि देखो भगवान के सामने वो कहता है भगवान के सामने हमारी चतुरता नहीं चली मनो अपनी वा बड़ी चतुरता दिखा रहा था कि हम देखो भगवान को भी निरुत्तर कर देंगे लेकिन जब दे भगवान ने उसको समझाया तब उसको जो, जो कहा गया आपके सामने हमारी चतुर्ता नहीं चलेगी लेकिन एक बात तो वो समझ गया तो उसने कहीं मनवाई लिया भगवान से कि जब हमारे सामने इस समय अंतकाल में जो शरीर छोड़ने को हमारा है मरने हम जा रहे हैं उस समय आप हमारे सामने खड़े हुए हैं तो चाहे जो हमने अपराध जीवन में किए हों अब तो वो सब रह नहीं सकते अब तो वो पाप सब समाप्त हो ही आएंगे आपके सामने तो पाप के रहने के को कोई कारण ही नहीं है तो अब क्या हो जब पाप सब समाप्त हो गए हमारे तो अब उसके हिसाब से आकलन होना चाहिए कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो वो जब बाली ने बाली की एक प्रकार से ये प्रार्थना थी कि प्रभा जहू मैं पाप की गति गतिर अब अंतकाल में अंत समय में आप ही में हम हैं तो अब अब आप अब क्या? अभी, अभी अभी पापी अब भी हैं ये उसने एक प्रकार से विनम्रतापूर्वक अहंकार छोड़ करके बात बोली तो जैसे ही उसका अहंकार समाप्त हुआ तो वैसे ही भगवान क्या कहते हैं सुनक राम अति कोमल भगवान को लगा जो बाली का अहंकार चुट गया तो उसकी बाणी में कोमलता आ गई तो आप इससे समझ सकते हो सीधी बात कि जब तक अहंकार होगा तब तक वाणी में कर्कशता होगी कठोरता होगी निंदाति व्यक्ति करेगा गरजेगा ये सब अहंकार के रखने लेकिन अहंकार नहीं होगा तो उसकी बाणी में मृदुलता आ जाएगी शांति आ जाएगी प्रियता आ जाएगी तो वही उसको कहते हैं सुनो राम यदि कोमल वानी बाल सी सतर से उन्हें पानी भगवान ने अपना हाथ बढ़ा और बाल की सृके ऊपर अपना हाथ रख दिया भगवान कितने भी प्रसन्न हो वाले हैं एक ही बोला तो था हाँ बाली कहा तो बाल इतना अपराधी पान मार दिया उसके कई बार में उसके प्राण देने को छाती में पान लगा जा करके और कहा दूसरी देर में भगवान इतने प्रसन्न हो गए कहा उसके सिर के ऊपर हाथ फेरने लगे और फिर क्या बोलते हैं भगवान की अचल करो तन राखो प्राणा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो करो क्या तुम्हारा अचल करो तन तुम्हारा सब तो अचल कर दे अचल कर, अचल कर नहीं मैंने तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है तुम्हारा शरीर में जो घाव आ लग गए हैं, वो तो सब ठीक करते हैं तुमको अविष्ट स्वस्थ किए देते हैं और राखो प्राणा तुम अपने प्राण को अपने शरीर में ही रखो तुम्हें शरीर छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं है ये हो सकता है अचल अच्छा करो तन राखो प्राणा बस इतना बोलने वाले थे भगवान लेकिन उसने बालिने से स्वीकार नहीं किया बाल्य कहा सुन कृपा निधाना बाल्य बोला के ही कृपा निधान सुनिए हम ये नहीं चाहते कुछ किया हमारे शरीर को अच्छा बना दो और उसमें हमारे फिर जाए ये हम नहीं चाहते ये तो बड़े सौभाग्य की बात इस समय है कि अब हम आपके सामने शरीर अपना छोड़ दें मुक्ति को प्राप्त हो जाएं और उसके बाद मुक्ति प्राप्त कर लें ये ऐसा बानक जो बन गया है समय अब इसको टालने की जरूरत नहीं है तो देखो कई कारण बताता है जो अपने शरीर को वो रखना नहीं चाहता स्वयं मरने को तैयार है अपने स्वयं शरीर को त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है लोग बात बोलते रहते हैं तो बालिकी ही मुक्ति कही मिलेगा जन्म जन्म मुनि जतन कराही मुनि लोग अनेक जन्मों तक यत्न करते रहते हैं और अंत राम कहीं आवत नहीं अंत मरण काल में फिर भी उनको भगवान का नाम मुक्त आता नहीं और मुक्त तो नहीं होते फिर अगला शरीर प्राप्त होता है और फिर शरीर प्राप्त होता है फिर प्रयत्न करते हैं फिर साधना करते हैं अंतिम समय तक फिर वि जाते हैं तो उस जात होता है फिर भगवान का नाम नहीं स्मरण आता है तो फिर शरीर का छूट जाता है फिर शरीर उनको प्राप्त होता है लेकिन इसके माने ये कि जब तक कि अंत में व्यक्ति जब तक इतनी परमात्मा में भक्ति साधना ज़् न करे अंत काल में ही परमात्मा का स्मरण बना रहे तब तक उसकी मुक्ति कहा वो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए जब अंत काल में परमात्मा का स्मरण आवे उसी के शरणागति में हो उसी का नाम ले क्या तो नाम लेकर के बोलते हैं भगवान का स्मरण भी रहे भगवान का ध्यान भी रहे सही छुप जाता है तो प्रोग मुक्ति हो जाते हैं ये नेम गीता जैसे कहा है वही भाव राशि के मन में है उसी प्रकार का बोलते हैं यहाँ पर भी लेकिन अंतकाल में भी तब आता है जब व्यक्ति बराबर सारे जीवन प्रयास करता रहता जो है जो लोग समझते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है अंतकाल में भगवान का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे अपनी जिंदगी और चाहें जो कुछ करो तो ऐसे करके नहीं हो तो उस तो समय तो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है जैसे संस्कार बन जाते हैं उसी के प्रकार से स्मरण आता है आपने देखा होगा बहुत जगह लोग आज मरते समय कहीं कहते मेरा पुराना पुत्र को देखना है वो कहाँ चला गया आप तो मरने वाले हैं वो आ जाता तो अच्छा था वो आ जाता तो अच्छा था ऐसे करने लगते हैं कोई तो अपने पैसे का हिसाब किताब बताने लगते हैं कि मेरा यहाँ रखा हुआ है वहाँ रखा हुआ तुम पता नहीं ले लेना तुम भगवान का नाम नहीं यही सब बातें जो है लोग जो सारी जिंदगी जिन लौकिक बातों में लगे रहे वही मरते समय भी वही सब सुझाती हैं उन्हीं की व्यवस्था हम लगे रहते हैं भगवान की तरफ तो ध्यान नहीं जाता ये बहुत कठिन बात जैसे संस्कार सारे जीवन के बन जाते हैं उसी प्रकार के गीता में भी भगवान जो ये कहते हैं कि देखो जिस प्रकार से अंत में इस प्रकार जैसे व्यक्ति के भाव होते हैं उसी प्रकार से दूसरा जन्म उसे प्राप्त होता है उसी उसी प्रकार उसकी गति होती है और फिर अर्जुन को समझाते इसलिए अर्जुन तुम क्या करो युद्ध करो और मेरा स्मरण करते रहो मे संसार के कार्य तो करनी पड़ेंगे खाना पीना जीवन चल रही है चलाना है व्यापार धंधे करने ही है परिश्रम करने ही है करते रहो लेकिन भगवान कहते हैं सब कामों के साथ मेरा स्मरण बना बराबर उसको तो भगवान का स्मरण रखते रखते और कार्य करते करते करते करते अंतकाल में एक भगवान का बना रहेगा और काम तो छूट जाएंगे शरीर शिथिल हो जाएगा लेकिन भगवान का स्मरण मन कर जो है उसको करते करते अभ्यास हो गया वो बना रहेगा ये नियम है गीता में भी है रामायण में भी उसी कसम के जगह जगह कई जगह कहते रहे थे यहाँ पर भी उसी की बात को स्वर्ण बुलाया कि देखो ये बड़ा दुर्लभ है कि अंतकाल में भगवान का नाम आवे उनका स्मरण आवे गए सहज बात नहीं है तो वो ये कहना चाहता है वो इतनी दुर्लभ बात हमारे लिए इसमें सुलभ बनी है नाम की क्या बात आप स्वयं खड़े हुए हमारे सामने आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे करके बोलता है तो जाास नाम बल शंकर काशी और देते सबही सब गति अविनाशी पहले तो मुनियों की बात तो उसने बाली ने कही कि देखो मुन लोग प्रयत्न करते हैं तो बड़े मुश्किल में उनंत समय में आपको नाम याद आता है और फिर मुन्नियों की तो बात छोड़ो भगवान शंकर जी को देखो कहते हैं आपके नाम की तो महिमा ऐसी है कि जास नाम बल जिस नाम के बल से शंकर जी काशी में दे तो सब काशी में सबको समान करते हैं और अविनाशी अविनाशी संगति प्राप्त होती है अब अविनाशी विशेषण किसी पर भी लगा लो चाहे तो वो मुक्त हो जाता है अविनाशी ताप कर लेता या अविनाशी भगवान स्वयं तो कहते हैं भगवान वो जो है भगवान शंकर जी काशी में अब देखो ये भी बड़ा ये ये जुगाड़ बदना ब्राह्मण के लिए भी हाँ। कि जब कोई काशी में बास करे हाँ, तो काशी में हो तो फिर भगवान शंकर जी की कृपा हो तो शंकर जी उसको जो है उसको भगवान का नाम राम नाम उसको सुना गोभी तो नाम सुना कान में आकर के सुना और कान में दही का आदमी सुनाए है और फिर उसके बाद फिर वो व्यक्ति श्री हो गए और फिर अगर मान दो काशी में भी हो तो और शंकर जी ने नाम न सुनाया तो रह अगर भगवान शंकर जी ने नाम सुनाया उन कासी भी उन काशी में नहीं हुए कानपुर में हुए और उन में में नाम सुना दिया तो शंकर पथरी भगवान नाम सुना तो दिया लेकिन जन्मुक्त वो तो कासी की बात है कासी भी हो शंकर जी भी हों नाम भी हो ये सब दीवार तो वो सब दीवारें बहुत कठिन है तो उसका कहने की बात करिए कि ये सब बातें कठिन बातें हैं और हमारे सामने आप स्वयं यहाँ खड़े हुए ये तो कितनी सरल बात है बहुत अच्छा जोगाड़ के हाथ ने आप ही बना बनाया यहाँ पे विद्यमान है उसको अब आप हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं तो हमारे ये समुद्र विद्या में कौन होगा ये कहने का उसका विचार तो मन लोचन गोचर सोई आवा वही भगवान राम जो है वो लोचन गोचर है हमारे आंखों के सामने है हम साक्षात के दर्शन कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक वो तो सामने हमारे खड़े हैं और बहुर की प्रभुवशन ही बना हुआ और कहा अगर हम बेसू भी अपने अभिमान के कारण से और कहते हैं कि हमारा शरीर जो है तुम उसी प्रकार कर दो ऐसी परंग हो जाए तो ये ये गलती अगर, अगर हम कर बैठे तो अब मान लो शरीर बना रहे अब आखिर तो शरीर कभी न कभी छूटेगा जब शरीर छूटेगा तब तब क्या आप आई जाओगे तब आपका नाम आई जाएगा जाए स्कूल में हमें उम्मीद है कि कभी इस प्रकार के प्रग दोबारा नौबत इस प्रकार की आएगी और फिर शरीर ये छूट गया दूसरा शरीर प्राप्त हुआ तब तो फिर कहू शरीर में आप मिल जाओगे समय अंत में आकर के आपके दर्शन हो जाए हमें नहीं कि इससे सुंदर मृत्यु कौन सी हो सकती है अगर ऐसे समय हम प्राण नहीं छोड़ते हैं तो इससे ज्यादा सुंदर अवसर मृत्यु का आगे आने की संभावना न जीवन में दिखाई देती है न आगे जीवन में दिखाई देती है ऐसा बनाओ बनना जुम्मन है ऐसी स्थिति आना बड़ा मुश्किल है ये इसलिए हम अपने शरीर को रखना नहीं चाहते ये कहने के उसका तो कहते वो कहता है सोने न गोचर जास गुण ने कही सुख गा रही अब देखो सुखियों का भी स्मरण लाते हैं संतों की बात मुनियों की बात कही भगवान शंकर की बात कही अब और उदाहरण देते हैं वेद क्या कहते हैं माने यहाँ ये प्रसंग तो सीधा के लिए आए तो सबका मत इकठा कर देते हैं बाल के बहाने सबके मने की सब लोग सब क्या कहते हैं मनि लोग क्या कहते हैं भगवान शंकर जी क्या कहते हैं <coughs> वेद शास्त्र क्या कहते हैं तो सृति का ही सूति कहते है कि जिनके जिस भगवान के नीति नीति कह करके जिसका के वर्णन करते हैं नई तीन के माने कि परमात्मा इतना ही नहीं है यही नहीं, नहीं, नहीं है ये नहीं है ये नहीं है परमात्मा इससे भी परे है इससे भी परे है मैंने परमात्मा तक पहुंचने के लिए जहां तक मन बुद्धि जाती है वहां तक श्रोत तो कह देती है कि ये परमात्मा नहीं है के नौ भी समझ में ये आता है कि भाई जो आप उपासना करते हो वो तो परमात्मा है ही नहीं देखो फिर बोले। अरे वो परमात्मा तो दूर की बात है ये उस तो नीति करके कहते नीति नीति जो है बहदारण को पिषद् में ये वाक्य बहुत बार, बार बार आता है तो तीन बार इस प्रकार का आया है वहां जब परमात्मा का निरूपण किया जाता है तो नीति नीति करके उसको शब्द आता जाता है तो कहते वो जो, जो जिसको भी कहते हैं कि सब सब प्रापर है इंद्रिय मन बुद्धि के परे है जहां तक मन बुद्धि नहीं जाती वेद भी इसको इसीलिए कहते हैं कि निषेध कर देते हैं कि ये परमात्मा नहीं है वो परमात्मा स्वयं समय सगुण रूप होकर के हमारे सामने विद्युमान है देखो कितना सुंदर साधन बन गया जो परमात्मा अगम है परापर है प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है वो हमारे सामने स्वमय गोचर वो हमारे सामने समय उपस्थित यह भी दुर्लभ बात है फिर योगियों की बात कहते हैं देखो कहते हैं जित पवन मन गो नर्स कर्मुनि ध्यान कब हूं पाही ध्यान मन सब योगियों के लिए योगियों क्या करते हैं जित पवन पवन को जीतते हैं पवन मन प्राणायाम करके प्राण को जीतते हैं प्राण के स्थान में पवन सब प्रयोग किया जाता है कहते हैं जो प्राण के ऊपर विजय कर लेते हैं समस्त शरीर के पांच पंच प्राणों को एकत्र करके भ्रूमद्ध भाग में स्थापित कर लेते हैं ये प्राण को जीतना हुआ और फिर मन को जीत लेते हैं मन को प्राण को जीत लेते हैं तो प्राण को जीतने में से मन के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है मन के जीतने की माने यह है कि फिर मन एकाग्र हो जाता है तो संसार का चिंतन नहीं करता उस मन को आत्मा में परमात्मा में लगाते हैं तो वहां लगा रहता है तो ये मन के ऊपर की विजय है फिर कहती है गो इंद्रिया जो है उनके लिए कहते हैं जब मन के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है तो इंद्रिया भी भस्म हो जाती हैं और इंद्रिया भस्म होकर के वो निरस करी इंद्रिया जो निरस हो जाती है दो प्रकार संसारी व्यक्तियों की भोगी व्यक्तियों की इंद्रियां विषयाशक्त होती है उसमें रस लेती है सुखानुभूति करती है योगी लोग क्या करते हैं अपने इंद्रियों को निरस कर देते हैं वो तो उनके विषयों की काम विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती विषयों की कामना नहीं चाहते ये निरस हो गया निरस, गो निरस हिंदू गो मैंने है यहाँ पर तो इंद्रियों को निरस करके मैंने ये भगवान का ध्यान करने के लिए योग साधना सब बता दी यहाँ पर तो जैसे आदमी योग भी, भी बताते रहे, तो सभी बताते हैं सबको कि जहां जहां जैसे पसंद आ गया कहीं पर उस प्रकार से ऐसे करके बता दिया तो भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए योग साधना कैसे की जाती है तो कहते हैं प्राणायाम करो मन को एकाग्र करो इंद्रियों को नीरस बनाओ फिर ये करके ध्यान करो उनके पास वहीं तब तो मन लोग ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं सब प्रज्ञा समाधि असम समाधि ये जो है ध्यान में पहुंचना है और उस ध्यान की अवस्था में भगवान के दर्शन प्राप्त करनी है तो ये लोग योगी लोग बड़े मुश्किल में ये सब कर पाते हैं ये तो कहते हैं मुही जान अति अभिमान बस प्रभु कहे उहा कुछ तो नब बढ़िया बाना बन गया साक्षात करे हो तो ये सबसे सुंदर बात तो थी, थी लेकिन आप कहते हो कि मुहि जाने अति अभिमान मुझे बहुत ही अभिमानी समझ करके आपने कहा कि प्रभु राह को शरीर रही अपने शरीर को तुम रख लो जो भगवान ने ये कहा कि अचल अच्छा करूं तन राखू प्राणा उसका उसका निषेध करता है कि अचल अचल शरीर कुछ नहीं और प्राणा शरीर में कुछ नहीं रखने उसका कारण इतने कारण में बता देता है को लोग बता देता है और कहता हैं आप जो शरीर रखने की बात आपने जो कही वो तो ये समझ करके कि मैं बहुत अभिमानी हूँ इसलिए जब व्यक्ति को अभिमान होता है अहंकार होता है तो वो पहले शरीर में होता है जब देहाभिमान होता है तो फिर और भी अभिमान उसके होते है। अभिमान किस बात का कि मैं सही से बड़ा शक्तिशाली हूँ मैं बड़ा वीर हूं मैं बड़ा शिव सूरवीर हूँ मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ मैं बड़ा समझदार हूँ और लोग तो सब मूर्ख हैं और क्या समझते हैं मेरे समान समझदार कौन है ये सब बातें जो अभिमान की हैं अहंकार की हैं उसके बाद फिर अब जो कुछ उसके पास गलत उपलब्धियां हो धन बहुत है तो मेरे समान धनी कौन है किसी पद के ऊपर हो तो मेरे समय इतने ऊंचे पद के ऊपर काम कर रहा हूँ इतने पद पर ऊंचे कौन है सब तो सब, तो सब तो तो हजारों लाखों लोग मेरे नीचे काम करते हैं अब ये सब पद का अभिमान इत्यादि धन का अभिमान है बल का अभिमान है जन का अभिमान है इस प्रकार से अभिमान हुआ करते हैं ये तो कहते हैं कि इसने आपने ये समझा मुझे शरीर का बड़ा अभिमान है इसलिए शरीर देख करके तो तो मारा था और उसके लिए हमारी सामर्थ्य में इतनी है कि अगर तुम हमारे हमसे अगर चाहो हो कि हमने कोई तुम्हारे साथ अपराध किया है गलती की है तो चलो हम तुम्हारे शरीर को फिर ठीक किए देते हैं बाण निकाल लेते हैं सही तो तुम्हारा पुरुष स्थित किए देते हैं। फिर तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं रह जाएगी तो कहता ना अब तो जो है वो बाण लग जाना तो बहुत अच्छा होगा माने बाल जो है स्वयं वैसे तो लोग बात शिकायत करते हैं भगवान राम ने देखो अधर्म किया और तो बाली को बाँ मार करके छप करके मार दिया ये कर दिया वो कर दिया तमाम शिकायतों करते हैं लेकिन कभी उसके पास नहीं जाते रामचर मानस के पास और उसके पन्ने खुल करके चौपाइया नहीं पड़ते ये नहीं देखते हैं कि बाल का क्या मत है इस बारे में <coughs> अगर भगवान कह, कहते हैं कि अगर हमने कोई गलती की है तुम तो मानते हो कि हमने अधर्म किया अपराध किया है तुम्हारे साथ में न्याय नहीं हुआ है <coughs> तो तुमको तुम यही तो हुआ तुम्हारा शरीर यही हमने मारा है, तुमको तुम्हारा क्या बिगाड़ा है क्या वो शरीर ही बिगाड़ा तुम्हारा ला ला? है? जीव है उसको तो नष्ट नहीं किया तुम्हारा आत्मा है उसको तो नष्ट नहीं किया तुम्हारा राज्य उसको नष्ट नहीं किया तुम्हारे परिवार को नष्ट नहीं किया तुम्हारे धन को नष्ट नहीं किया कहीं और को तुम नहीं बिगाड़ा केवल मरे तुम्हारा शरीर बहुत तुम्हारा बिगड़ता है और वो शरीर अगर बिगड़ता है, तुम्हारा उसकी सिखाया तुम <स्था> था तो तुम तुम्हारा कुछ कोई भगवान वो कहता है कि देखो हमारा शरीर अभिमान देख करके ही आपने देहाभिमान देख करके ही आपने इस प्रकार का कहा कि तुम्हारे शरीर को रख तो उसको ये ये वाक्य कहकर के वो ये जनाता है दरअसल में ये देहाभिमान जो हमारा था वो अच्छा नहीं था गलती थी दोष था वो तो उस दोष के कारण ही उसी अभिमान को देखकर के शरीर रखने की बात आपने कही है? लेकिन हमारे हृदय में जो आपके प्रति भक्ति है उसकी तरफ ध्यान नहीं गया आपका अभिमान की तरफ ध्यान था इसलिए कहा असकवन सट हट कट काट सुरु तर बबू ही बारी कर फिर वो कहता है कि देखो ऐसा कौन सठ होगा सठ माने दुष्ट व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति भला ऐसा दुनिया में कौन होगा जो काट सुर कर जो कल्प वृक्ष जहां लगे तो हों कल्प वृक्ष जिसके बगीचे में कल्प लगे हों तो उन कल्प को तो काट दे और बबूल के पेड़ तो उसकी जगह को लगा दे ऐसा कौन मूर्खता काम, काम करेगा मैंने जैसे कोई तो ऐसा मूर्खता का काम हो कि कल वो से काट करके मबूुल लगा दे वैसे ही बात ये है कि समय आप हमारे सामने खड़े होने पर शरीर छूटता है मुक्ति प्राप्त होती है उस मुक्ति को हम देखें कि शरीर को देखें। मुक्ति के सामने ये शरीर का रखना बबुल के समान है मूल्यहीन इसके माना देहायमान उसका नहीं है देहप्रीत समय उसमें अब नहीं रह गई व्रत हो गया देहां छूट गया तब वो बात इस प्रकार की बात कहता है बारी करे ही बबू रही बारी के दो अर्थ हो सकते हैं बारी करे बबू रही बबूल लगा करके उसमें पानी से सींचे बारी बन जल और बारी के मैंने बाड़ी लगाना है मैंने बाड़ी लगाने मैं बगीचा लगाना है कर्म वृक्ष का बगीचा काट करके बगूल का बगीचा वहां पर लगा दे बाड़ी को बारी कर दिया तो कहते अवनाथ करे करुणा जिलोकहो दे जो परम मान रहो तो कहता है भगवान अब हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि करो अभी वो ये चाहता देखता है कि जब भगवान राम उसके सामने आए तो तब उसने श्याम तो देखा जिता मुकुद भी देखा